महाभारत द्रोण पर्व एक विंशोध्याय द्रोणाचार्य के द्वारा सत्यजीत सतानीक दृढ़ छेम वसुदान वसुधान तथा पांचालाकुमार आदि का वध और सेना की पराजय संजय उवाच तथोजुधिठिरो द्रोणम दृष्टानगत महता प्रत्यगृहनादीतवत संजय कहते हैं राजन तदनंतर युधिष्ठिर ने द्रोण को अपने समीप आया देख एक निर्भय वीर की भांति बाणों की भारी बड़ी भारी वर्षा करके उन्हें रोक दिया तथोहला तो हल शब्द आशी जोधिष्ठिर भले झिद्रिक्षति महासिंह गजाना बीम थपम उस समय युधिठिर की सेना में महान पुलाहल मच गया जैसे विशाल सिंह हाथियों के युद्धपतियों को पकड़ना चाहता हो उसी प्रकार द्रोणाचार्य युधि को अपने काबू में करना चाहते थे दसवा द्रोणम ततः सूर सत्यजित सत्य विक्रम युधिष्ठिर अभिप्रेपू आचार्यम समुपाद्रभत यह देख सत्य पराक्रम सूर्यीर सत्यजित युद्धिर की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य पर टूट पड़ा तथा आचार्य फिर तो आचार्य और पांचाल राजकुमार दोनों महाबली महाबलीर इंद्र और भली की भांति उस सेना को विष्ठुब्ध करते हुए आपस में जूझने लगे तथो त्रोणम महेश्वास सत्यजेत सत्य विक्रम अविध्यग्रेण परमाश्रम विधर्थ पराक्रमी महाधन सत्यजीत ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए तेज धार वाले एक बाण से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया तथा सारथे पंच सरा सर्प विशोपमान अमुच प्रख्या फिर उसके सारथी पर सर्विश एवं यमराज के समान भ्यंग कर पाँच बाणों का प्रहार किया उन बाणों की चोट से द्रोणाचार्य का सारथी मूर्चित हो गया अथा सहसा विद्युत इसके बाद सत्यजीत ने द्वारा उनके घोड़ों को बिध डाला और कुपित होकर दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी धस धस मार मारे मंडलम तु समावृत्य विचरण प्रतना मुखे धनम चिखे क्रुद्ध्यामृत कर्षण तत्पश्चात अत्यंत कुपित हो सेना के प्रमुख भाग में मंडलाकार हुए अपने द्वारा मंडलाकारोणाचार्य के ध्वज को भी काट डाला मासा प्राप्त कालम अरिंद तब शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य ने युद्धस्तन में उसका वह पराक्रम देख मन ही मन समयोचित कर्तव्य का चिंतन किया तथा सत्याचित धनुष के से को घायल कर, कर दिया प्रतापवान सीघ्र तरमादाय प्रतापवानी सता कंग पर प्रतापी वीर सत्यजीत ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर से युक्त तीस द्वारा को गहरी उस युद्ध में द्रोणाचार्य को सत्यजीत के बाणों का ग्रास बनते देख पांचाली ब्रिक ने भी, भी सैकड़ों पहले बाण मारकर द्रोणाचार्य को पीड़ित कर दिया संचाद्योण महारथम च्रोणाचार्य को समर भूमिवार होते देख समस्त पांडव सैनिक गर्जने और वस्त्र हिलाने लगे मृकस्तु परम क्रुद्धो द्रोणम सर्षा स्नातरे तब में नरेश्वर बलवान अत्यंत कुपित होकर द्रोणाचार्य की छाती में साठ बाण मारे वह अद्भुत सी बात थी द्रोणस्तु सर्वर्षण महारथ देगम चक्र महावेग क्रोधाद चक्षुष इस प्रकार बाण वर्षा से आच्छादित होने पर महान वेगशाली महारथी द्रोण ने क्रोध से आंखें फाड़कर देखते हुए अपना विशेष वेग प्रकट किया तथा सत्यजित्वा द्रोण वृक्य सततम सहय सरय द्रोण आचार्य द्रोण ने सत्यजित और वृक दोनों के धनुष काटकर कर द्वारा उन्होंने सारथी और घोड़ों सहित वृक्ष को मार डाला अथानुराधाजीतर द्रोण सध्वज इतने में ही अत्यंत वेघशाली दूसरा धनुष लेकर सत्यजीत ने अपने बाणों द्वारा घोड़े सारथी और ध्वज हित द्रोणाचार्य को बिन्द डाला सतन मृत द्रोण पांचाल्ये नारिथमृत तत विनाशा राजकुमार सत्यजीत से पीड़ित होकर द्रोणाचार्य उसके पराक्रम को न सह सके इसलिए तुरंत ही उसके विनाश के लिए उन्होंने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी हयाणम धनुम भुजा थी अबाकि द्रोड़ तरवर से द्रोण ने सत्यजीत के घोड़ों धनुष की मुष्टि तथा दोनों पार्श्व रक्षकों पर सहस्रों भाणों की वर्षा की तथा संचित जमाेशम केसु पुनः पुनः पांचाल्य परमास्त्र समयोधयत इस प्रकार बारंबार धनुषों के काटे जाने पर भी उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता पांचाल वीर सत्यजीत लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य से युद्ध करता ही रहा स सत्यजित मालोक्य तदो दीर्णम तथो दृर्णम महा हवे अर्धचंदे न चिक्षेद शिविर त उस महासमर में सत्यजीत को प्रचंड होते देख द्रोणाचार्य ने अर्धचंद्रकार भाण के द्वारा उस महामनषि वीर का मस्तक काट डाला तस्मिन महाम पांचाल नाम महारथे अपया द्रोणात्रो युधिष्ठिर उस महाबली महारथी पांचाल वीर के मारे जाने पर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से अत्यंत भयभीत हो गए और वेग सारी घोड़ों से जुटे हुए रथ के द्वारा युद्धस्थल से दूर चले गए पंचाला के कयाम सेदि कारुष कौशला युधिष्ठिरंतो दृष्टा जोड़म बाय युधिष्ठिर की रक्षा के लिए पांचा के कई कैमस्य चेदी कारुष और कौशल देशों के योद्धा द्रोणाचार्य को देखते ही उन पर टूट पड़े सत्र तब युद्ध समूह का नाश करने वाले द्रोणाचार्य ने युधि को पकड़ने के लिए उन समस्त सैनिकों का उसी प्रकार श्रंहार कर डाला जैसे आग रूई के ढेर को जला देती है निर्दन तम तारिता पुनः पुनः दवराज उन समस्त सैनिकों को बार बार बाणों की आग से दग्ध करते देख विराट के छोटे भाई द्रोणाचार्य पर चढ़ आया सूर्य रश्मि प्रति कर्मार करमार परिमार्जित सर्वे संतम सहयम द्रोणम विध्वृ उन्होंने कारीगर के द्वारा स्वच्छ किए हुए सूर्य की किरणों के समान चमकीले द्वारा सारथी और घोड़ों सहित द्रोणाचार्य को घायल करके बड़े गर्जना की क्रूरा भार महारथम तत्पश्चात दुष्कर्म पराक्रम करने की इच्छा से क्रूरतापूर्ण कर्म करने के लिए तत्पर हो उन्होंने महारथी द्रोणाचार्य पर सौ बाणों की वर्षा की तस्तु द्रोण शिव कायासुंडलम छुरेडा तुर्ण तथो मशा प्रदु द्रो तब द्रोणाचार्य वहाँ गर्जना करते हुए शताने के कुंडल सहित मस्तक को छूर नामक बाण द्वारा तुरंत ही धड़ से काट गिराया यह देख मत्स्य देश के सैनिक भाग खड़े हुए मत्स्याज त्वाज चेदान के कयान अंचालाजयान पांडुन भारत पुनः पुनः इस प्रकार भरत भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने मत्स्य देशी योद्धाओं को जीतकर छेदी करुष कह पांचाल सिंजय तथा पांडव सैनिकों को भी बारंबार परास्त किया तम दहन तम अनेकान एक उधम अग्नि यथावन दृष्टारुक्मरथम वीरम सकम जैसे प्रज्वलित अग्नि सारे वन को जला देती है उसी प्रकार क्रोध में भरकर को करते हुए। में रथ वाले वीर को लगे। उत्तम धनुष लेकर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने और शत्रुओं का वध करने वाले द्रोणाचार्य की प्रत्यंता का शब्द संपूर्ण दिशाओं में सुनाई पड़ता था नागान पदा रौद्रंथा शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले द्रोणाचार्य के घोड़े छोड़े हुए भयंकर शायक हाथियों घोड़ों पैदलों रथियों और गजारोहियों को मथे डालते थे नानाध्यमान परजन्यो मिश्रवातोषमाचम वरसा वर्षन परेशान भयमाधद जैसे हेमंत ऋतु के अंत में अत्यंत गर्जना करता हुआ वायु युक्त मेघ पत्थरों की वर्षा करता है उसी प्रकार द्रोणाचार्य शत्रुओं को भयभीत करते हुए उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे सर्वाजत संचरत सैन्यम भिक्षो भयंदिव मलिशूरो महेश्वासो मित्रणम अभयंकर बलवान सूरवीर महाधनधर और मित्रों को अभय प्रदान करने वाले द्रोणाचार्य सारी सेना में हलचल मचाते हुए संपूर्ण दिशाओं में विचर रहे थे तत्व विद्यु दिवाभ्रेशुचापम हेम परिष्कृत दक्ष सर्वास पश्यामृत तेजस जैसे बादलों में बिजली चमकती है उसी प्रकार अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के सुवर्ण धनुष को हम संपूर्ण दिशाओं में चमकता हुआ देखते थे सोपमान ध्वजा वेदी भद्राक् भारत संयुगे युद्ध में शिखरा काराम विचरते हुए आचार्य के ध्वज में चिन्ह बना हुआ था वह हमें हिमालय के शिखर की भांति दिखाई भाती द्रोण तो पाण्डवादे के चकार कद नैत्य गणेशमस्कृत जैसे देव दानो वंदित भगवान विष्णु दैत्यो की सेना में भयानक संहार मचाते हैं उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में भारी मारकाट मचा रखी थी ससूर सत्यवाक् प्राज्यो बलवान सत्य महानुभाव महानुभावते रौद्रा भीरो विभूषण कवचोर्मीधकूलापहारिण गजवाजी महाग्रहां अति मीना दुराछदा वीरासी शर्करां रौद्रा भेरीमुरजगमर्म प्लवाम घोरां केशबलां सरोघिणी धरस्रोतापंडगसुलाणभूमि वहाँ तीव्रा कुरसिंजय वानी मनुष्यशेष पाषाण शक्तिमीना गदोडुवाम उषणीशेन वसतासलां विकीर्णात्रीसृप वीरापहारिणी मुग्रा मांसोड़ित हस्ते ग्रहाँ क्षत्रियां नज्जनी क्रूरां शरीरसा साधिक्रा दुर द्रोण प्रवर्त यदीमंथकिन क्रब्याद गणसा स्व श्रृगालायुता से महारौद्रे सीताश उन सौर्य संपन्न सत्यवादी विद्वान बलवान और सत्य पराक्रमी महान भाव द्रोण ने उस युद्ध स्थल में रक्त की भयंकर नदी बहा दी जो प्रणय काल की जलराशि के समान जान पड़ती थी वह नदी भीरू पुरुषों का भयभीत करने वाली थी उनमें कवच लहरे और ध्वजाई भवरे भी थी वह मनुष्य रूपी तटों को गिरा रही थी हाथी और घोड़े उसके भीतर बड़े बड़े ग्रहों के समान थे तलवारें मछलियां थीं उसे पार करना अत्यंत कठिन था वीरों की हड्डियां बालू और कंकड़ सी जान पड़ती थी वह देखने में बड़ी भयानक थी ढोल और नगाड़े उसके भीतर कछुए से प्रतीत होते थे ढाल और कवच उसमें ढोंगियों के समान तैर रहे थे वह घोर नदी केसरूपी सेवार और घास से युक्त थी बाढ़ ही उसके प्रवाह थे धनु स्रोत के समान प्रतीत होते थे कटी हुई भुजाएं पानी के सर्पों के समान वहां भरी हुई थी वह रणभूमि के भीतर तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही थी कौरव और संजय दोनों को वह नदी बहाय लिए जाती थी मनुष्यों के मस्तक उसमें प्रस्तर खंड का भ्रम उत्पन्न करते थे शक्तियाँ मीन के समान थी, गदाएँ नाग थी, उसने सवस्त्र अर्थात पगड़ी फेंक के तुल्य चमक रहे थे बिखरी हुई आते सर्पाकार प्रतीत होती थी वीरों का अपहरण करने वाली वह वा उग्र नदी मांस तथा रक्तरूपी कीचड़ से भरी थी हाथी उसके भीतर ग्राह थे ध्वजाएँ वृक्ष के तुल्य थी वह नदी क्षत्रियों को अपने भीतर डुबोने वाली थी वहाँ क्रूरता छा रही थी शरीर लाशे ही उसमें उतरने के लिए घाट थे, योद्धा गढ़भगर जैसे जान पड़ते थे उसको पार करना बहुत कठिन था वह नदी लोगों को यमलोक में ले जाने वाली थी मांसाहारी जंतु उसके आसपास डेरा डाले हुए थे वहाँ कुत्ते और सीवारों के झुंड जुटे हुए थे उसके सब और महाभयंकर मांस भक्षी पीछा निवास करते थे तम दहन तमोदारोण कुंती पुत्र पुरोगवा समस्त सेनाओं को दग्ध करने वाली यमराज के समान भयंकर उदार महारथी द्रोणाचार्य पर कुंती पुत्र युधिष्ठि आदि सब वीर सब ओर से टूट पड़े ते द्रोणम सहिता सूरा सर्वत प्रत्यवायन गिर उन सभी सूरवीरों ने एक साथ आकर द्रोणाचार्य को सब ओर से उसी प्रकार घेर लिया जैसे जगत को तपाने वाले भगवान सूर्य अपने किरणों से घिरे हुए रहते हैं तम तो सूरम महेश्वा संताप काभ्योद्यतापुत्र आपकी सेना के राजा और राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र लेकर उन सौर्यपन्न महाधनुधर द्रोणाचार्य को उनकी रक्षा के लिए सब ओर से घेर रखा था शिकंडे तो तथो दर्व क्षत्रवर महतम सत्या उत्तम उदास्तम क्षत्र देवस्थ सप्त सते राज्य द्वादीर द्रोण साज कई दस तार त्रिभी उस समय शिखंडी ने झुकी हुई घाट वाले पांच बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को बिंदा तत्पश्चात छत्रवर्मा ने बीस वसुदा ने पाँच उत्तमजा ने तीन छत्रदेव ने सात सात्कीिकी ने सौ युधामन्यु ने आठ और युधि ने बारह बाण द्वारा युद्धस्थल में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया धट ने दस और चेकिता ने उन्हें तीन बाण भरे तथ्रोण सत्यसंद प्रभिन्ना कुंजर अभ्यतीत तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ द्रोण मद की धारा बहाने वाले गदराज की भाती रथ सेना को लाघ कर दृढ़ सैनिकों सेना को मार गिराया ततो तम आसाहद्य प्रहर तम अभित अभिध्यन्नम नवभी क्षेम स हतः प्राप फिर निर्भय से प्रहार करते हुए राजा क्षेम के पास पहुंचकर उन्हें नौ बाणों से बिन्ध डाला उन बाणों से मारे जाकर वे रथ से नीचे गिर गए स मध्यम प्राप्त सैन्य राम सर्वा प्रविचरन दिश्रातावदे श्याम नातभ्य कथन यद्यपि वे सत्रु सेना के भीतर घुसकर संपूर्ण जशा रहे थे तथापि वे ही दूसरों के रक्षक थे स्वयं तो किसी प्रकार किसी के रक्षणीय नहीं हुए द्वार वसुदानम शिखंड प्रैसेम साधनम उन्होंने शिखंडी को बारह और उत्तमौजा को बीस बाणों से घायल करके वसुदान को एक ही भल से मारकर यमलोक भेज दिया अशिथ्या क्षत्रवर्माण छंसत सुदक्षिण क्षत्रदेव तो भल्लेन रथ निहिटाद पात यत तत्पश्चात छत्रवर्मा को असी और सुदक्षिण को छब्बीस बाणों से आहत करके छत्रदेव को भल्ल से घायल कर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया युथाम चतुष्ठिया सता चात विध्वाम रुक्म रथस्तूर्णम युधिष्ठिम उपाध्रवत युधाम को चौसठ तथा सात्विक को तेज बाणु से घायल करके सुवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े तथो युधिष्ठि क्षिप्रम गुर सतमहैश्व पांचा दोणम्भ तब में श्रेष्ठ युधिठिर गुरु के निकट से तीव्रगामी अश्रो शीघ्र ही दूर चले गए और पांचाल देश का एक राजकुमार द्रोण का सामना करने के लिए आगे बढ़ाया तम द्रोण साधन तो सा तथा ज्योतिरिवाम भरात परंतु द्रोण ने धनुष घोड़े और सारथी सहित उसे छत विक्षत चत कर दिया उनके द्वारा मारा गया वह राजकुमार आकाश से उल्का की भांति रथ से भूमि पर गिर पड़ा तस्ते राजपुत्रे पंचाला राम जतस्करे हत द्रोणम हतद्रोणम इत्यास ने स्वनो महान पांचालों का यश बढ़ाने वाले उस राजकुमार के बारे जाने पर वहां द्रोण को मार डालो द्रोण को मार डालो इस प्रकार महान कोलाहल होरे लगा था तथा मृत संदान पंचाला मत्स्य के कयान संजयान पांडवासे से पूरा व्यक्ष भले इस प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांचाल मत्स्य के कय संजय और पांडव योद्धाओं को भलवान द्रोणाचार्य ने क्षोभ में डाल दिया सातकिन चृष्टुम न सिखंड वार्धेमी चैत्रसेनांदुम सुवर्चस एता श्यामहू नाजपरेश्वरा सर्वान्द्रोड़ो जयदुद्धे कु परिवारितः कौरवों से घिरे हुए द्रोणाचार्य ने युद्ध में सात्य चेकिृष्टधम शिखंडी वृद्धव के पुत्र चित्रसेन कुमार सेनाबिंदु तथा सुवर्चा इन सब का तथा अन्य बहुत से विभिन्न देशों के राजाओं को परास्त कर दिया तावकाशा महाराजाजय लब्धवा महा हवे पांडव ए आंडड़े जगद्रव महारण समत महाराज आपके पुत्रों ने उस महासागर में विजय प्राप्त करके सब ओर भागते हुए पांडव योद्धाओं को मारना आरंभ किया ते दान वाइवेन्द्रेण वध्यमान महात्मना पंचालाह के कया महत्स्या सम कम पंथ भारत भरतनंदन इंद्र के द्वारा मारे जाने वाले दानों की भानी महामना द्रोण की मार खाकर पांचाल के कौर मत्स्य देश के सैनिक काँपने लगे इतिश्री महाभारत द्रोण परवड़ी सन सप्तकवध परवड़ी द्रोण युद्धे एक विंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन पर्व में द्रोणाचार्य का युद्ध विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ